विक्रांत नैना को देखते हुए उसके बारे में ही सोचने लग गया भले ही नैना बेहद गुस्से वाली है और बात बात पर लड़ भी जाती है लेकिन वो अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार है मंजू को वो पर्सनली जानती भी नहीं है फिर भी उसके मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए नैना खुद को भी खतरे में डालने से पीछे नहीं हट रही है उनका ये एटीट्यूड विक्रांत को बहुत पसंद आया विक्रांत मनी मन नैना की इज्जत करने लग गया था नैना अब तक अपने ऑफिस में ही है इस वक्त विक्रांत और उसका मन एक ही था अभी वो दोनों बस इंतजार करेंगे आने वाले दिनों में सीनियर ऑफिसर का जिस तरह का रवैया रहेगा उसी के हिसाब से वो आगे की प्लानिंग करेंगे नैना अब तक अपने ऑफिस में है, विक्रांत भी अब तक अपने केबिन में पहुंच चुका था यहाँ पहुंचते ही विक्रांत को तगड़ा झटका लगा विक्रांत ने अभी तक मंजू के मर्डर केस से जुड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन अपने व्हाइट बोर्ड पर नोट की थी वो सबकी सब, सब गायब थी कोई बोर्ड को क्लीन कर गया था बोर्ड के नीचे ही कई सारे पेपर भी फटे पड़े थे इन सभी पेपर में भी मंजू केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोट थी ये सब देख विक्रांत का पारा हाई हो गया उसका खून खोलने लगा फटाफट से उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर डालते हुए मंजू के केस का फोल्डर खोलने लगा वहां देखा तो पता चला कंप्यूटर फोल्डर में से भी सारी फाइल डिलीट हो चुकी थी कौन आया था यहाँ पर विक्रांत ने जोर से दहाड़ते हुए पूछा अब तक सुनिधि भी अपने कैबिन में पहुंच चुकी थी उसके कंप्यूटर से भी सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी थी सब सब डिलीट है एक भी फाइल नहीं है विक्रांत की तरफ देखते हुए अब वो विक्रांत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था उसने पूरी ताकत से चिल्लाते किसने किया ये सब कौन आया था यहाँ मुझे नाम चाहिए उस का। पूरे में गूंज उठी और ऑफिस में मौजूद सभी इन्वेस्टिगेटर्स के चेहरे पर एक अलग ही तरह के खौफ का असर देखा जा सकता था विक्रांत के गुस्से से भी सभी वाकिफ थे इसलिए कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका पूरे ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ था विक्रांत अपने दांत पीसता हुआ तेजी से श्रेयस शिंदे की तरफ बढ़ने लगा उसने श्रेयस का कॉलर पकड़कर उसे लगभग कुर्सी से उठाते हुए कहा किसने किया ये बताओ मुझे तुरंत बताओ। मैंने नहीं किया मैं मैं उधर गया गया भी नहीं वो वो पुष्कर सर डर के मारे श्रेयस बस इतना ही बोल सका पुष्कर का नाम सुनते विक्रांत ने श्रेयस का कॉलर छोड़ दिया वो धमकी आवाज के साथ दोबारा से चेहर पर बैठ गया विक्रांत गुस्से से लाल होकर इधर उधर भागते हुए कुछ ढूंढने लगा आज इसका खेल खत्म साले ने मेरी चीजों को हाथ कैसे लगाया इसकी इतनी हिम्मत इधर उधर भागते हुए विक्रांत ने अचानक को इतने गुस्से में आज तक किसी ने नहीं देखा था उसका रौद्र रूप देख यहाँ सभी को पसीने आने लग गए थे विक्रांत विक्रांत रुको रुको प्लीज रुक जाओ एक मिनट राघव और जतिन भागते हुए विक्रांत के आगे आकर खड़े हो गए और उसके गुस्से को कम करने की कोशिश करने लग गए लेकिन विक्रांत उन्हें धक्का देकर अपने रास्ते से हटाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गया तब तक सुनिधि भी भागते हुए विक्रांत के पास पहुंच गई उसने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा सर सर एक मिनट रुक जाइए, आप आप ठंडे दिमाग से काम लीजिए प्लीज रुक जाइए सुनिधि की बात कान में जाते ही विक्रांत के कदम रुक गए अचानक ही उसके दिमाग में आया कि शायद पुष्कर ये सब जान कर रहा है वो जान मुझे परेशान कर रहा है ताकि मैं गुस्से में आकर कुछ इधर उधर कर जाऊ और फिर मुझे सस्पेंड कर दिया जाए एक पल में ही जैसे विक्रांत की आंख खुल गई उसने अपने हाथ में लिया हुआ ट्यूबलाइट का रॉड जमीन पर पटक दिया जमीन पर पड़ते रॉड टूट गई और कमरे की फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखर गए विक्रांत ने पुष्कर से बदला लेने का प्लान चेंज कर दिया उसने सोचा की अभी मैं पुष्कर को पीट खुद के गुस्से को तो शांत कर लूंगा लेकिन फिर शायद मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा इससे अच्छा है की इस कमीने पुष्कर को बाद में सबक सिखाया जाए इस कमीने को किसी केस में फंसा लाइन पर ले आऊंगा अभी वो गेट पर ही पहुंचा था कि उसने पुष्कर के चिल्लाने की आवाज सुनी नैना तुम पागल हो क्या ये सब मैंने ऊपर से ऑर्डर मिलने के बाद किया है अभी पुष्कर अपनी पूरी बात खत्म करता कि उससे पहले ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया थप्पड़ लगने से पुष्कर का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा अब टीम बी के ऑफिसर देव सिंह और अमित भागते हुए नैना के पास पहुंचकर उसे समझाने की कोशिश करने लग मैम क्या कर रही है आप प्लीज शांत हो जाइए प्लीज इतना शोर शराबा सुनकर विकरान से रहा न गया वो अपने कदम बढ़ाते हुए टीम बी के ऑफिस में घुस गया अंदर घुसते ही उसने देखा कि पुष्कर फर्श पर पड़ा दर्द से कराह रहा था उसके नाक और मुंह से खून बह रहा था विक्रांत मनी मन पुष्कर को इस हाल में देखकर खूब खुश हुआ पुष्कर जोश में उठकर ऑफिस से बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ विक्रांत ने भी मौका देकर धीरे से अपना पैर उसके आगे आगे लगा दिया। जैसे पुष्कर खड़े होकर अपना कदम बढ़ाने चला तुरंत ही विक्रांत के पैर से ठकराकर जमीन पर फिर से धराशायी हो गया दिखाई भी नहीं पड़ता क्या तुम्हे तो पैर कुचल दिया मेरा विक्रांत जले पर नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं रहा पुष्कर विक्रांत की तरफ भूखे शेर की तरह देखने लगा लेकिन कुछ नहीं कह सका उधर नैना के पास अब तक टीम ए के लीडर चेतन राय भी पहुंच चुके थे खत्म भी नहीं कर पाए थे की नैना ने उनके मुंह पर जोरदार पंच कर धर दिया चेतन कुछ सेकंड हवा में लहराते हुए विक्रांत के पैरों के पास आ गया इस वक्त विक्रांत के एक तरफ पुष्कर गिरा पड़ा था दूसरी तरफ टीम ए के लीडर चेतन राय इस तरह से चेतन और पुष्कर को अपने पैरों के पास दर्द से कराहते हुए गिरा देखकर विक्रांत सन्न रह गया उसे इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे अभी विक्रांत यहाँ से आगे बढ़ ही रहा था कि उसने सामने देखा नैना अपने हाथ में टूटा हुआ लकड़ी का स्टूल लिए आँखें गुस्से ऐसी लाल हो उठी थी उस वक्त यहाँ सभी नैना को देख रहे थे लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी की वो नैना से कुछ बोल सके वो भूखी शेरनी की तरह पुष्कर और चेतन की तरफ बढ़ी चली जा रही थी खुद विक्रांत ने भी नैना को कभी इस तरह के गुस्से में नहीं देखा था नैना का ये रौद्र रूप देखकर तो विक्रांत ने भी डर के मारे अपना कदम पीछे खींच लिया पुष्कर और चेतन के करीब पहुंचते ही नैना ने टूटे हुए स्टूल को उठाकर पहले पुष्कर की पीठ पर वार किया फिर अगले ही सेकंड उसने चेतन की पीठ आरोप भी स्टूल दे मारा टूल दो टुकड़ो में और बट गया टूल टूटने की आवाज आने के साथ ही उन दोनों के दर्द के चीखने की भी आवाज गूंज उठी तुम लोगो की इतनी हिम्मत हो गयी की मेरे कम्प्यूटर तक पहुँच गए तुम लोगों ने हमारी फाइल्स डिलीट कर दी किसने कहा डिलीट करने को कौन से रूल में लिखा है मेरा पर्सनल कंप्यूटर मैं जो चाहूं वो रखूं। तुम लोग होते कौन हो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाने वाले हाँ नैना ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा वो अभी यही नहीं रुकी उसने अपने लाद ऐसी पुष्कर और चेतन की पीठ आरोप चार छह बार कर दिए दोनों पिटते हुए और दर से चिल्लाते हुए जमीन आरोप पड़े रहे नैना ने उन दोनों का बहुत बुरा हाल कर रखा था उन दोनों की इतनी बुरी हालत संगीता से देखी नहीं गई वो नैना को रोकने के लिए आगे बढ़ी लेकिन उससे पहले ही नैना ने संगीता की गर्दन को अपने अब तक तो विक्रांत शांति से खड़े होकर पुष्कर और चेतन की पिटाई कर रहा था लेकिन अब वो चुपचाप नहीं रह सकता संगीता के साथ विक्रांत का अच्छा रिलेशन था सो अब वो उसे नैना के हाथों पिटते हुए भला कैसे देख सकता था विक्रांत तेजी से भागता नैना के पास पहुंचा और तुरंत ही उसने नैना का हाथ पकड़ लिया नैना नैना रुको रुक जाओ भागल मत बनो रुक जाओ। विक्रांत ने अपनी पूरी ताकत से नैना का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश शुरू कर दी किसी तरह से उसने को नैना की छुड़वाया विक्रांत को देखकर नैना को शांत हुई उसने संगीता को छोड़ दिया लेकिन अभी भी उसका गुस्सा पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था नैना का यह भयावह रूप देख पूरे ऑफिस में दहशत का माहौल बन चुका था अब सिर्फ मूग दर्शक बनकर खड़े थे इस वक्त तो यहाँ किसी के भी पास नैना से नज़र मिलाने की भी हिम्मत नहीं बची थी